बर्फ आदि लेकर मास्टर आए और श्री रामकृष्ण को प्रणाम कर उनके चरणों के पास शिव मंदिर की सीढ़ी पर बैठे श्री रामकृष्ण मास्टर के पति मल्लिक के नातिन का स्वामी आया था उसने किसी पुस्तक में पढ़ा है ईश्वर वैसे ज्ञानी सर्वज्ञ नहीं जान पड़ते नहीं तो इतना दुख क्यों और यह जो जीव की मौत होती है उन्हें एक बार में मार डालना ही अच्छा होता धीरे धीरे अनेक कष्ट देकर मारना क्यों जिसने पुस्तक लिखी है उसने कहा है कि यदि वह होता तो इससे बढ़िया सृष्टि कर सकता था मास्टर विस्मित होकर श्री राम कृष्ण की बातें सुन रहे हैं और चुप बैठे हैं श्री रामकृष्ण फिर कह रहे हैं श्री राम कृष्ण मास्टर के प्रति उन्हें क्या समझा जा सकता है जी मैं भी कभी उन्हें अच्छा मानता हूँ और कभी बुरा अपनी महामाया के भीतर हमें रखा है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 उसी समय गंगा में काफ़ी दूर पर मांझी अपनी नाव खेता हुआ गाना गा रहा था गीत की वह ध्वनि मधुर अनाहत ध्वनि की तरह अनंत आकाश के बीच में से होकर मानो गंगा के विशाल वक्षस्थल को स्पर्श करती हुई श्री कृष्ण के कानों में प्रविष्ट हुई श्री राम कृष्ण उसी समय भावाविष्ट हो गए सारे शरीर के रोंगटे खड़े हो उठे श्री रामकृष्ण मास्टर का हाथ पकड़ कह रहे हैं देखो देखो मुझे रोमांच हो रहा है मेरे शरीर पर हाथ रखकर देखो प्रेम से अविष्ट आविष्ट उनके उस रोमांचपूर्ण शरीर को छूकर कर देविस्मित हो गए पुल पुलक पूरी अंग उपनिषद में कहा गया है कि वे विश्व में आकाश में ओत प्रोत होकर विद्यमान हैं क्या वे ही शब्द के रूप में श्री कृष्ण को स्पर्श कर रहे हैं क्या यही शब्द ब्रह्म है थोड़ी देर बाद श्री रामकृष्ण फिर वार्तालाप कर रहे हैं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 ए तस्मिन नू खलु अक्षरे गार्गी आकाश ओत प्रोतारे मास्टर जी हाँ धागे से यदि रेशा निकला हो तो वह सुई के भीतर नहीं जा सकता श्री राम के कौर के साथ मुँह के में केस चले जाने पर सब का सब थूक कर फेंक देना पड़ता है मास्टर परंतु जैसे आप कहते हैं